पातंजल योग प्रदीप षड दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र में योग साधन की शिक्षा आश्वीण संभवात ब्रह्मसूत्र शंका उपासना के मानसिक होने से शरीर स्थिति का अनियम है इस पर बतलाते हैं समाधान उपासना किसी आसन से बैठकर करनी चाहिए क्योंकि एक प्रत्यय का प्रवाह करना उपासना है और उसका चलते या दौड़ते हुए पुरुष में संभव नहीं है क्योंकि गति आदि चित्त में विखेप करने वाले हैं खड़े रहने वाले का भी मन देह के धारण करने में व्यग्र रहता है इसलिए वह सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण करने में समर्थ नहीं होता लेटे हुए का मन भी संभव है कि अकस्मात ही निद्रा से विवश हो जाए किंतु बैठा हुआ पुरुष इस प्रकार के बहुत से दोषों का परिहार भली भांति कर सकता है इसलिए उस उपासना का होना संभव है ध्यानाच और एक प्रत्यय का प्रवाह करना ही ध्याति ध्यय धातु का अर्थ है और ध्यायति शब्द जिनकी अंग चेष्टाएं शिथिल हो दृष्टि शिथिल हो और चित्त एक ही विषय में आसक्त हो उनमें उपचार से योजित होना दिखाई देता है जैसे कि बगुला ध्यान करता है जिसका प्रिय विदेश में गया है वह स्त्री ध्यान करती है बैठा हुआ पुरुष आयास रहित होता है इससे भी उपासना बैठे हुए का कर्म है शंकर भाष्य अचलतम चापेक्ष और ध्यातीव पृथ्वी पृथ्वी को मानो ध्यान करती है इस श्रुति में पृथ्वी आदि में अचलत्व की अपेक्षा से ही ध्यायति शब्द का प्रयोग होता है और वह उपासना बैठे हुए का काम है इसमें लिंग है शांकर भाष्यार्थ स्मरती चुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य मासन महात्म पवित्र देश में अपना स्थिर आसन स्थापित करके इत्यादि स्मृति वचन से शिष्ट लोग उपासना के अंग रूप से आसन का विधान करते हैं इसी से योग शास्त्र में पद्यक पद्यक आदि आसनों का उपदेश है शांकर भाष्यार्थ यत्राग्रता तत्रा विशेषात ब्रह्मचूत्र विशेषता न पाए जाने से जहाँ चित्र एकाग्र हो सके उसी देश में बैठकर समाधि लगावे अथवा उपासना करे अर्थात समाधि अथवा उपासना का संबंध चित्तवृत्ति निरोध से है किसी दिशा काल और देश विशेष से नहीं जिस दिशा देश या काल में उपासक का मन सहज में ही एकाग्र हो उसी दिशा आदि में उपासना ध्यान करनी चाहिए क्योंकि पूर्व दिशा पूर्वांग पूर्व देश की ओर निम्न स्थान आदि के समान यहाँ विशेष का श्रवण नहीं है क्योंकि अभिष्ट एकाग्रता सर्वत्र तुल्य है परंतु कितने ही विशेष भी कहते हैं यथा बालुका समय शब्द जाला वह भी विवर्जि शब्दजालाश्रयादिभ मनोनुकूल न तो चक्षुपीड़ने गुहा निवाताश्रयण प्रयोजेत सम और पवित्र पाषाण, वह और रेती से वर्जित शब्द और जलाशय आदि से वर्जित मन के अनुकूल और नेत्रों को पीड़ा न देने वाले निर्वात या एकांत प्रदेश में बैठकर योग साधन करें इस पर कहते हैं ठीक है इस प्रकार का नियम है परंतु ऐसे नियम के रहने पर भी विशेष में नियम नहीं है ऐसा सुहृद होकर आचार्य कहते हैं मनोनुकूले मन के अनुकूल यह श्रुति जहाँ एकाग्रता है वहीं ऐसा इतना ही दिखलाती है शांकर भाष्यार्थ अपिच चनराधने प्रत्यक्ष प्रत्यक्षानुमाभ्याम उक्त परमात्मा को कोई धीर पुरुष समाधि दशा में जान सकता है